नमस्कार मित्रों मैं हूं अनुराग और आप सुन रहे हैं रेडियो प्लेबैक इंडिया का साप्ताहिक कार्यक्रम बोलती कहानियां इस कार्यक्रम में हर सप्ताह हम आपके लिए लेकर आते हैं एक नई हिंदी कहानी आज की कहानी का शीर्षक है अम्मा की खाट लेखिका मधु चतुर्वेदी और वाचन शीतल माहेश्वरी का तो आइए सुनते हैं अम्मा की खाट सेकने की तर्ज पर कड़कड़ाती ठंड की गुनगुनी धूप में लेटे हुए करवट बदल बदल बदन पलटते रहिए शीत और ताप के तालमेल का धूप छाव का ये खेल शरीर को जो शिथिलता देता है वो ख्यालों को निकम्मा कर देता है दिमाग दिमाग कैसे विचार शून्य हो जाता है शुद्ध बुद्ध खोकर कच्ची धूप में घंटों आखे नीचे पड़े रहो मजा है दुनिया की कोई याद है? मुझे ख्याल नहीं आता कि जाड़े की धूप में पड़े पड़े मुझे आज तक कोई ख्याल आया हो ऐसे ही शीतलहरों के दिन होते थे जब अम्मा नारियल बूझ से गुथी खाट धूप नहाए आंगन में निकाल देती थी दिन भर के सारे काम उस एक खाट पर ही बैठे बैठे कर लेती पूजा के लिए कपास की बाती बाध हो या ठाकुर जी के लिए माला उठाई स्नान ध्यान के बाद खाट पर पैर लंबे किए खुद के कपास से बालों पर कंघी फेरना सूप हरी सात भाजियों को जड़ से अलग करते जाना सूपे पर चावल को फटफट -फट की आवाज से पिचोरना और सब कामों से फारिक होकर अंत में सरसों तेल की कटोरी थामे बच्चों को आवाज देना आवरे हाथ पैर में तेल खस अब कैसे रुखे रुखे लग रहे हैं मैं अक्सर अम्मा के पास खाट पर बैठते ही चिंक जाती हे भगवान ये खाट कितनी चुभती है अम्मा आप इस पर कैसे बैठ जाती हो इस पर चादर बिछाओ तो मैं बैठूं? अम्मा लाड़ लड़ाती हाँ मेरी राजकुमारी को खाट चुभती है लो दरी बिछा दी अब आ जाओ राम राम छोकरी ने धूल में खेल खेलकर हाथ पैरों की दुर्गति कर डाली कैसी चूसे आम सी सिकुड़ी चमड़ी है अपने से तेल लगा लिया कर बेटा इतना कह अम्मा मेरे हाथों पर तीखी गंध वाला पीला पीला सरसों तेल खसने लगती मैं फिर भी दक जाती अम्मा सरसों तेल स्किन में जल रहा है देर से चिरौरिया करती अम्मा आपकी बार बौखला जाती बहुत नखरा है रे इनका सरसों तेल जलता है खाद चुपती है वो सौ रुपए की मॉइस्चराइजर के बोतल की सफेद तिल तली तेल से तुम नहीं गिनाती हो वो तुमको नहीं जलता है भाग से। <laughs> अम्मा मॉइस्चराइजर नहीं मॉइस्चराइजर कहते हैं। मैं हंसते हुए सुधारती खाट के बाजू में पड़ी नारियल तेल की शीशी में आइसक्रीम की तरह जमा सफ़ेद नारियल तेल जितनी देर में द्रव्य रूप लेता अम्मा का गुस्सा भी पिघलने में उतना ही बखत लेता अम्मा फिर पुचकारती आ रानी बाल में तेल लगा दूं, कैसी चुड़ेल सी लग रही है अम्मा की जरा देर पहले की डांट मुझे याद रहती इसीलिए बिना नानुकुर किए खाट पर बैठ जाती आप यकीन नहीं करेंगे अम्मा मेरे बालों को ऐसे थामती जैसे कोई खजाना हाथ लगा हो बच्चों की सेवा जतन का अवसर ही अम्मा के जीवन की अमूल्य निधि थी राम राम कैसे जटाजूट बाल हो गए हैं बेटा बाजारों के ये शैम्पू बाल खराब करते हैं कितने सुंदर बाल हैं तेरे रोज मेरे से तेल लगवाना अपने बालों पर तेल लगवाकर जैसे उन पर एहसान करती मैं तनी हुई कहती आ कितना टाइम और लगेगा बस बेटा ये तुम्हारी चोटी हो गई रबर बैंड दो अब पलटकर चेहरा दिखा तो, तेल चपट कंघी चोटी के बाद मैं कितनी भी बुरी क्यों न लगू अम्मा का एक ही राग होता देख अब कितनी अच्छी लगी सुंदर कंघी चोटी काजल टिक्की में रानी बेटी ये कौन फैशन निकाला है रे बालों में तेल ना लगाने का पार्टी में जाना है तो तेल नहीं लगाएंगे क्या आज के जमाने में पार्टी में तेल लगे बाल वालों को फांसी दे देते हैं हम लोग हंसते हुए खाट से उठकर खेलने भाग जाते अम्मा खाट पर पड़ा न्यूज उठाकर अपने मोटे चश्मे से बड़े अक्षरों वाले हेडलाइंस पढ़ लेती थी बारिक अक्षरों को पढ़ने के लिए न्यूज़पेपर चेहरे के एकदम पास ले जाती बारिक अक्षरों को पढ़ने की घोर मशक्क़त से थक हारकर मुझे पुकारती मधु ओ मधु राशिफल पढ़ना अम्मा की राशि सिंह थी मैं खाट पर पड़ा न्यूज़पेपर पेपर उठाकर सिंह राशि का राशिफल पढ़ती आज आपको माता पिता पक्ष से शुभ समाचार मिलेगा उच्च अधिकारियों से सहयोग मिलेगा नौकरी में स्थानांतरण का योग है वाहन चलाते समय सावधानी रखें मैं हंसने लगती <laughs> अम्मा आपके माता पिता ऊपर हैं, तो शुभ समाचार कैसे मिलेगा आप नौकरी करती नहीं तो आपके उच्चाधिकारी कौन है और किधर का स्थानांतरण आप वाहन कहा चलाते हो तो कैसी सावधानी अम्मा गुस्सा हो जाती मतलब मैं आज रिक्शे पर नहीं बैठूंगी सावधान कर रहा है मेरा राशिफल अम्मा फिर तो आपको बैठा कर रिक्शा चलाने वाले का राशिफल है ये अम्मा को कोई फर्क न पड़ता चल बाबूजी का तुला राशि पढ़कर सुना मैं तुला राशि पढ़ने लगती तुला राशि वालों के लिए आज प्रेम प्रसंग में सफलता का योग है वाणी का लाभ मिलेगा। जोखिम वाले कार्यों में ना पड़े अब की बार मैं और जोर से हंसती <laughs> अम्मा बाबूजी पर नजर रखो अम्मा शर्मा कर हंसती <laughs> फाकिया से पीछा खाट पर ही सुबह की चाय के कप से लेकर दोपहर के भोजन की थाली आती कभी-कभी खाट के स्थान परिवर्तन के लिए अम्मा की आवाज आती वो डहर से कोई खटिया पकड़ो और धूप तरफ ले जाना है अम्मा के साथ दूसरी तरफ से खाट पकड़कर आंगन में इधर उधर होते हुए मैं कहती अम्मा आज आपने खाट पर पड़े हुए पूरे दिन धूप का पीछा करते करते तुलसी चौरा की परिक्रमा कर डाली इस बीच घर के भीतर आने जाने वालों जैसे दूध वाला पोस्टमैन का पहला स्टॉपेज आंगन पर खाट में अम्मा के पास होता किसकी चिट्ठी लाए हो अम्मा नटाला से आई है ला मुझे दे मेरे बापू यानी अम्मा के छोटे भाई मेरे पापू की चिट्ठी है पोस्टमैन भी चतुर होते पोस्ट से आई बहुओं के बैंक के पेपर बहुओं के हाथ और माता पिता के माता पिता को ही देते जाने की खड़ी उसकी दी हुई चिट्ठी से संयुक्त परिवार में महाभारत हो जाए दूध वाला भगोने में दूध डालकर अम्मा के साथ पांच मिनट खाट पर पैट पेपर पड़ता अम्मा से आदर पूर्वक फासला बनाए रखने की जुगत में खाट के अंतिम सिरे पर लंबी रस्तियों की खिची पर तशरीफ़ टिका देते। अम्मा अपने खाट के प्रति दूध वाले की इस बेपरवाही से जाती, अरे रमैया खाट पर सही सही बैठ अवसान पर मत बैठ टूट जाएगी धूप में लेटी अम्मा आँखों पर आती सीधी किरणों से बचने के लिए अपने झीने सूती आंचल को चेहरे पर ओढ़ खाट पर पड़ी रहती कभी धूप की तरफ मुंह करके पड़ी रहती इस खाट के पास तक चलकर आए बाहरी व्यक्ति ही अम्मा को दुनिया से जोड़ने वाला सूचना तंत्र थे खाली समय में कई बार अम्मा खाट की निवार कसती हुई बड़बड़ाती सत्यानाशी लेकर ने धमड़ धमड़ कूद के झूला बना दिया नेवाड़ कसने के परिश्रमी सामूहिक कार्य में हर कोई अपनी सेवा देने को तत्पर रहता बाबूजी अपनी बूढ़ी हड्डियों से पूरा दम लगाकर नेवाड़ खींचते जिससे खाट का झूला हिस्सा कसकर तख्त की तरह सीधा हो जाता एक के बाद एक नेवाड़ की सिलसिलेवार खिंचाई करते करते अंतिम छोर पर नेवाड़ की गांठ बांध दी जाती कसी हुई खाट के इस बदले बदले जवा रंग रूप का श्रेय हर कोई लूटना चाहता था अम्मा और बाबूजी के खुसर और के मतर पुसर जायदाद बीमा बाबत के विषय में घरेलू पंचायतें भी इस खाट पर ही होती थी न्यूटो वे दोनों देर तक इधर उधर की बतियाते जिसमें हम बच्चों की जरा भी रुचि न थी लेकिन फिर अचानक क्या होता की बाबू जी खाट से उठ खड़े होते तुमसे तो बात करना बेकार है कहा तंज भरा तीर चला भीतर चले जाते अम्मा लेटी होती तो हम बच्चे कोहनियों के बल रेंग खटिया के नीचे घुस जाते खाट की गुथी सूतलियों के बीच से उंगली घुसाकर अम्मा की पीठ पर चुभाकर चौंका देते कभी कभी ज्यादा लाड़ आता तो अम्मा से लिपटकर साथ ही पड़े रहते हालांकि उस छोलनुमा खाट में दो लोगों की गुंजाइश न थी करवट बदलने तक में परेशानी होती लेकिन अम्मा की की का मुलायम स्पर्श और सूती साड़ी सुखद महक के लिए हमें कुत्थम गुत्था खाट पर लदी रहती कभी कभी काट के नीचे बिल्ली भी आंखें मूंद जाने किस ख्याल में खोई तब तक गठरी बनी पड़ी रहती जब तक कोई खाट के नीचे झांककर उसे फगा न दे ठंड में धूप में बैठे बैठे अम्मा माला जाप भी करती 108 मोतियों की माला का एक एक दाना धीरे-धीरे उनकी खुरदुरी उंगलियों की पकड़ से गुजरता जाता। बुदबुदाते हुए अपना काम करते और अम्मा की सारी चेतना होट से इतर अपने कामों में लगी होती इशारों से निर्देश भी चलता होता घर से अतिरिक्त खाट तब बाहर आती जब हमारे यहाँ या पास पड़ोस में मेहमान आते पड़ोस में मेहमान या बारात आने पर दो चार दिन के लिए खाट दी जाती थी लंबे समय से उपयोग में नहीं आ रही खाट के चार पैर ऊपर नीचे होकर अकड़ गए होते एक पैर को दबाकर दूसरी तरफ बैठकर खाट को समतल किया जाता था खाट की खींचा तानी का ये खेल बेहद मनोरंजक लगता था शाम चार बजते ही धूप फीकी होने पर अम्मा चुकी कमर लिए अपने कमजोर हाथों से खाट खड़ी कर देती ठंड के दिनों में उड़द की बड़ी और तिल की बिजोरियां खाट पर ही सूखती थी पापड़ बड़ी बिजोरियों की तैयारी करने में अम्मा की बूढ़ी हड्डियों में ऊर्जा भर जाती पहली रात भीगी उड़द को तीन चार पानी धो धोकर छिलके और कंकर निथानना सिल बट्टे पर उसको चिकना पीसना भूरे कोहड़े की गरी को सूती कपड़े में टांगकर रात भर पानी निथरने देना अदरक और मेथी का मसाला मिलाना और अंत में धूप में बिछे कपड़ों में गोल गोल बड़ी डालना अम्मा हम भी बड़ी डालेंगे अम्मा बच्चों को टालती तुमसे बड़िया ना डरेगी सुंदर गोर गोर डालो सब्जी में डालते ही रस भर जाना चाहिए पानी पूरी सा। घर की की खाट पर मनुष्य से ज़्यादा अचार मोटी मिर्चे, धुले पापड़ साहू करते थे बेहद कम की खाट को अम्मा मचिया कहती थी इस पर बैठी हुई खेती ठंड अभी और बढ़ेगी सक्रांत आने दो हवा हड्डिया कपा देगी। सच्ची कभी कभी ऐसी पारिवारिक महफिल जमती कि एक खाट पर इतने लोग बैठते कि चारों तरफ की लकड़ी की पाट पर जिसे जहाँ जगह मिलती टिक जाता। गर्मी की शामों में आंगन में पानी छिड़काव के बाद सौंधी खुशबू से आंगन में खाट बिछती उजियारी रातों के खुले आसमान के नीचे खाट पर अम्मा से अनगिनत कहानियां सुनते आंगन की रात रानी महकती हुई डोलती रहती। खाट के नीचे पानी भरी सुराही रखी होती सुराही अगर नई मिट्टी की की की हो, तो पानी आवाज से से एक कान सटा, कान दूसरे अम्मा की कहानी सुनते उन रातों की जिक्र मात्र से अब अजीब सा खालीपन लगता है कभी मेरी एक अम्मा थी जो गर्मियों की ठंडी रातों में अनगिनत कहानियां कहती थी उनकी कहानियों के चरित्रों को जीते हुए मैं खाट पर सोए हुए सपनेली दुनिया में विचरने लगती एक गांव में एक बुढ़िया रहती है, से लेकर एक नगर में एक धनी सेठ रहता था एक राजा की एक ही बेटी थी राजा अपनी बेटी को जान से ज्यादा प्यार करता था एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था राजा ने राज्य में मुनादी करवा दी कि जो व्यक्ति इस समस्या का समाधान करेगा उसे पुरस्कार स्वरूप आधार राज्य दे दिया जाएगा किसान ने अपने तीनों बेटों को बुलाकर पास बैठाया जंगल के राजा शेर से सभी जानवर डरते थे उस रानी की कोई संतान नहीं इसलिए रानी बड़ी दुखी रहती थी सभी देवता राक्षसों से घबराकर भगवान की शरण में आए तब राम भगवान ने हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने भेजा राजकुमारी ने शर्त रखी कि वह उसी युवक से विवाह करेगी कंस ने देवकी की सभी संतानों को पत्थर में पटककर उनके प्राण ले लिए बीरबल की सूझबूझ से उस दुष्ट व्यक्ति को हड़पा हुआ सारा धन लौटाना पड़ा सभी कहानियों का लगभग एक साथ इस तरह सभी लोग सुख से रहने लगे इन अजर अमर चरित्रों से प्रथम परिचय नानी के साथ खुले आसमा के नीचे ठंडे बिस्तरों पर जगमगाते तारों की चादर हुए था। उन दिनों हम बच्चों के बीच सुबह से जंग शुरू रहती थी अम्मा कल तेरे साथ सोई थी अब आज मेरी बारी है बच्चों के बीच अम्मा के लिए प्रेम के अधिकार की इस लड़ाई को देख अम्मा को सारी जहा का सुख मिल जाता था इस लड़ाई का शांतिपूर्ण समाधान बीच का एक रास्ता निकाला जाता था। लड़ाई खत्म करने का बीच का बीच रास्ता सचमुच बीच का ही होता था। अम्मा को पतली सी धसी हुई खाट में दो बच्चों के बीच खुसूर मसूर गटरी बन सोना पड़ता था और फिर कहानियों के लंबे सिलसिले हम चिरो करते अम्मा एक और अम्मा बस एक और हमारी लंबी फेरी से तंग आकर आखिरकार अम्मा सारी मनुहार एक किनारे लगाकर झिड़कती चलो अब बाकी की कल सुनाऊंगी कल पूर्णिमा है मुझे सुबह जल्दी उठना है अम्मा की सूती साड़ियों के अपनत्व की महक से लिपटकर चुपचाप लेटे रहते इन कहानियों के लिए सुबह से मिन्नते शुरू हो जाती थी अम्मा आज आज किसकी कहानी सुनाओगी क्या लाक्षाग्रह के जलने और पांडवों के गुप्त रास्ते से बच निकलने वाली सुनाओगी अभी सुनाओ ना। दोपहर में घर के कामकाज निपटाती व्यस्त अम्मा बच्चों से पिंड छुड़ाने के लिए बहाने करती दोपहर में कहानी सुनाने से मामा घर का रास्ता भूल जाता है रात होते ही हम बच्चे कहानी सुनने की हड़बड़ में शीघ्रता से खाना खाकर आंगन में बिछी खाटों पर महफिल सजाते देर रात तक चलने वाले लंबे स्टोरी सेशन के बाद दिन भर के कामकाज में थकी अम्मा को नींद आ जाती थी मगर हम बच्चे कहानी के चरित्रों को खुले आसमा में ढूंढते बादलों के बीच उड़ता धवल चांद खूबसूरत राजकुमारी का चेहरा बन जाता वही राजकुमारी जिससे आसपास के राज्यों के सभी राजकुमार विभाग के इच्छुक थे कभी आकाश के अनगिनत तारे राजा की सेना के जगमगाते सशस्त्र सिपाही बन जाते। सीता को अपने विमान में ले जाता दुष्ट रावण और उनका पीछा करता मित्र जटायु का एक बादल चित्र खींच जाता सर के ऊपर उड़ते हुए काले बादल गुफा की पुरानी डायन की जटा लगने लगती तो ठंडी हवा में धीमे धीमे डोलते पेड़ जंगल बन जाते अपनी कल्पनाशीलता के उच्च शिखर को अम्मा के ममत्व भरे आंचल की घनी छाव में छुआ था अम्मा अपने अंतिम दिनों में इतनी कृषिकाएं हुई कि खाट पर उनके लेटे होने तक का भान न होता उनके जाने के बाद न जाने कितने जाड़े गुजरे कितनी गर्मियां निकली लेकिन जो खाट उठी तो फिर न डली न वो खाट वाली रौनक महफिल से आंगन गुलजार रहा